भाषा अर्थ तेरा वह महान अत्यंत गूढ़ अन्यों से अज्ञात बहुतों से इस प्रहृणीय आकाशआत्मिक शरीर है जिससे तूने भूत एवं भविष्य को निर्माण किया है तथा जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्य का उदक रूप और इंद्र को अत्यंत प्रिय तत्व तेज उत्पन्न हुआ जिस प्रिय ज्योति को प्राप्त कर पंचजन आश्रय पूर्वक उसकी उपासना करते हैं भाषार्थ वह इंद्र अपने शरीर एवं तेज से दो रसी द्यावा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करता है उसी प्रकार पंचदेव मनुष्य पितर असुर तथा और सप्त तत्वों सप्त मरुद गण सप्त सूर्य किरण सप्त लोक आदि को समय-समय पर प्रकाशित पूर्ण करता है वह विविध कर्म करता 34 प्रकार के देव 8 वसु 12 आदित्य 11 रुद्र प्रजापति खटकार तथा विराट से एक समान तेज से अनेक प्रकार का दिखाई देता है भासार्थ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 वह कभी व्यर्थ नहीं होता वह शत्रुओं से इस प्रहड़ीय धन को जीतता है तथा उसे स्तोताओं को देता है भाष्यार्थ इंद्र ने मर्तों की मदद से वर्षक बल को प्राप्त किया इन मर्तों की मदद से ही मानवों के दुखों का निवारण करने के लिए बादलों के छिन्न-भिन्न करके वज्र धारक इंद्र ने वृष्टि बरसाई ये मरुत देव इंद्र के समान सामर्थ्य से प्रेरित होकर वृष्टि प्रदान कार्य में सहायक भूत होकर स्वयं इस कार्य में लग जाते हैं भासार्थ मृत्यु की मदद से प्रवर्षण आदि कार्य इंद्र करता है सब प्रकार से पराक्रमों को करने वाला राक्षसों का संहारक सर्वज्ञ शत्रु पर जल्द विजय प्राप्त करने वाला दुलोक से आकर सोम पीकर उत्साहित होकर शूरवीर इंद्र ने आयुध से दश्यों को मारा षटपंचाशम सूक्तम भासार्थ अपने मृत पुत्र वाज से बृहत दुख थृषि कहते हैं तेरा एक अंश अग्नि है तथा तेरा दूसरा अंश यह वायु है तीसरा अंश ज्योतिर्मय आत्मा है इन तीन अंशों से तू अग्नि वायु तथा सूर्य में मिल जा अपने शरीर में प्रवेश के समय तू कल्याणमय हो जा देवों के अत्यंत उत्तम उत्पत्ति स्थान सूर्य में प्रिय होकर रह भाषार्थ हे वाजिन तेरे शरीर को पृथ्वी अपने में ग्रहण करती है वह हमें श्रेष्ठ धन दे तथा तुझे सुख प्रदान करे तू सत्य आचरण करने वाला होकर महान देवों को धारण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 उत्तम सुखप्रद मार्ग का अनुसरण करके स्वर्ग में जा उत्तम व्यवहार करते हुए ही धर्म का देवों के लोकों को प्राप्त कर तथा उत्तम मार्ग में रहकर ही तू सूर्य के साथ मिल जा भाष्यार्थ हमारे पितर भी देवों की भांति महिमा के अधिकारी हुए हैं उन्होंने देवत्व प्राप्त करके देवों के साथ कार्य सामर्थ्यों को धारण किया है तथा जो ज्योतिर्मय लोग दीप्ति पाते हैं वे उनके साथ मिल गए हैं उनमें वे शरीरों में पुनः प्रवेश करते हैं भाषार्थ मेरे पितरों ने अपने सामर्थ्य से सब लोगों को प्राचीन अमर याद अनेक लोगों को सभी स्थानों को प्राप्त करके परिभ्रमण किया है तथा अपने शरीरों में रहकर ही समस्त लोगों का नियमन किया है तथा अनेक प्रकार से लोगों को प्रकाशित प्रभावित किया है भाषार्थ सूर्य के पुत्र आंगिरस सोम ने सर्वज्ञ एवं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 तथा वे चिरस्थाई वंश रख गए भाषार्थ जैसे नाव से जल को तरा जाता है तथा कल्याण पद उपायों से पृथ्वी की सभी दिशाओं को और सब दुखदाई विपत्तियों से उद्धार होता है वैसे ही बृहददुक्त ऋषि ने अपनी प्रजा को अपने महान सामर्थ्य से अग्नि एवं सूर्य के अधीन किया सप्तपंचाशम सूक्तम भाषार्थ हे इंद्र हम सुमार्ग से उपथ में न हों हम सोमयुक्त यज्ञ आर्य से दूर न हो हमारी राह में शत्रु न हो भाषार्थ जो अग्नि यज्ञ की सिद्ध करने वाला है तथा जो अच्छी प्रकार से हवन करके और रीतियों के स्तोत्रों से प्रज्वलित हुआ है उस सब प्रकार से सत्कार योग्य अग्नि को हम प्राप्त करें भाषार्थ नाराशंस पितरों के लिए तैयार किए उत्तम सोम से तथा पितरों के माननीय स्तोत्रों से हम अपने मन को जल्द ही बुलाते हैं भाषार्थ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 भासारथ जो तुम्हारा मन जल से भरे सागर के पास बहुत दूर चला गया है तुम्हारे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहां इस संसार में निवास के लिए जीवित हो भासारथ जो तेरा मन चारों तरफ फैली हुई किरणों के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं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 भासार्थ जो तेरा मन इस संपूर्ण संसार के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को लौटा देते हैं क्योंकि तू यहां इस जगत में निवास के लिए जीवित है भासार्थ जो तेरा मन दूर से दूर तथा उससे भी दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहां इस जगत में निवास के लिए जीवित है भासार्थ जो तेरा मन भूत और भविष्यत में अत्यंत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तेरा यहां इस जगत में रहने के लिए जीवन है